आप सुन रहे हैं श्रीमद भागवतम के ग्यारहवें स्कंध के सातवें अध्याय में वर्णित भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच का संवाद जहां पर उद्धव जी ने भगवान से उपदेश मांगा कि प्रभु मुझे शिक्षा दीजिए वो उपाय बताइए जिससे मैं और मेरे जैसे बाकी लोग जो इंद्रिय विषयों में लगे हुए हैं जो इंद्रिय विषयों में पूरी तरह से मत हैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में एकदम प्रमत्त है ऐसे लोग जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके आपको प्राप्त कर सके इस क्रम में भगवान ने बहुत कुछ बताया और भगवान इस समय एक अवधूत का दृष्टान्त दे रहे हैं दत्तात्रेय जी दत्तात्रेय जी को महाराज यदू ने देखा था भगवान श्री कृष्ण ये कथा बता रहे हैं कि महाराज यदू ने जब दत्तात्रेय जी को देखा जो कि बहुत कम उम्र के थे और बहुत शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे उनको देख करके बहुत अचरज हुआ और उन्होंने पूछा कि आप इतने शांत कैसे हैं आप इतने सुंदर हैं लेकिन देखता हूं कि आप कामनाओं के पीछे बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं आप चाहे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं इतने विद्वान हैं लेकिन एकदम मौन है इतना संयम और इतनी शीतलता जो आपली है ये सब भला कॅसे हुआ आपण मे आपने सुना दात्रेय जीने भाई मेने चोबीस गुरु कि है चोबीस गुरुओा है इसका यह है कि एक विवेकशील व्यक्ति अपने आसपास सभी से कुछ न कुछ सीख सकता है दत्तात्रेय जी ने अपना पहला गुरु बताया पृथ्वी को और उन्होंने कहा कि पृथ्वी जिस तरह से धीर रहती है धैर्यवान है उसके अंदर अनंत धीरज है पृथ्वी पर रहने वाले लोग कितने पाप करते हैं कितने दुष्कर्म करते हैं और कितनी खुदाई करते हैं अपने लालच के लिए पृथ्वी का सीना फाड देते हैं कभी तेल निकालते हैं, कभी हीरे की खान कभी सोने की खान कभी कोयले की खान और कितने ही लोगों को मारते हैं, कितने ही युद्ध हुए है धरती परिकल्स डालते है और जहरीला कर दिया है सब कुछ आज के इंसान ने लेकिन तो भी पृथ्वी करहाती भी नहीं है अगर वो कराह के जरा सा भी अपनी पोजिशन को बदल लेगी तो क्या होगा मानवता का नामो निशान नहीं रहेगा सब समाप्त हो जाएगा तो पृथ्वी से सीखा दत्तात्रेय जी ने कि भाई ये जो पृथ्वी है वो इतनी धीर है तो हमें भी अपने ऊपर चिल्लाने वाले लोगों या बोलने वाले लोगों या आक्रमण करने वाले लोगों के प्रति थोड़ा धीरज रखना चाहिए है ना अगर कोई हमें कुछ कहता है तो एकदम पलट करके हम एक के दस सुना दें, ये जो हमारी वृत्ति है इससे हमें दूर हो जाना चाहिए धीरज होना चाहिए हमारे अंदर हमारे चरित्र में हमारे स्वभाव में यह सोचना चाहिए कि यह सब भगवान की इच्छा है इसीलिए यह सब हो रहा है भगवान के ये जो तमोगुण और रजोगुण और सतोगुण ये तीन गुण भगवान की शक्तियां ही है तो उनके कारण ये सब चल रहा है जिसने जैसा गुण अपनाया हुआ है वो वैसे ही बात करता है, है ना तो मुझे अपने पथ से कभी विपत नहीं होना इसका मतलब यह कि अगर हम भजन कर रहे हैं और भजन करते करते हमी चार बात सुनने को मिलती भी है घरवले बोलते हैं, बाहेर वेळे बोलते है हर जगह पर कोई परई कोई ताना हमें मिलता है व्यंग सुनने को मिलता है देखि बडी अजीब सी बा अगर कोई इन्सान भजन करता है उत्त कुछ सुनने को मिलता हैक अगर कोई इन्सान महाबेकार व्यवहार करता है अजीब से कपड़े पहनता है अजीब सा खाना होता है अजीब सा संघ है उसका तो लोग उसे ज्यादा कुछ नहीं कहते यही कहते हैं अच्छा है मॉडर्न है कमा रहा है और खा रहा है किसी का क्या बिगाड़ रहा है लेकिन भजन में सब कहते हैं तो वहां धैर्य बरतना होगा ताकि हम अपने पथ से विपथ ना हो जाए हम कभी अपने पथ से अलग ना चले जाए तो पृथ्वी से ये सीखा जा सकता है हम सभी सीख सकते हैं और अब आगे अड़तीसवें श्लोक में दत्तात्रेय जी कह रहे हैं शश्वत परार्थ सर्वेहा परार्थ एकांत संभव साधु शिक्षेत नग शिष्य परात्मता यानी संत व्यक्ति को पर्वत से सीखना चाहिए कि वो अपने सारे प्रयास दूसरों की सेवा में लगाए और अन्यों के कल्याण को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाएं इसी तरह वृक्ष का शिष्य बनकर उसे स्वयं को अन्य को समर्पित करना सीखना चाहिए तो यहां अपने दो गुरुओं की बात बता रहे हैं दो और गुरु है ना कोई सोच नहीं सकता हालांकि व्यक्ति ही कि कोई पर्वत से भी सीख सकता है हम तो हिल स्टेशन जाया करते हैं ना भाई गर्मियां बिताने तो वहां पर तो हर तरह का मनोरंजन करके आ जाते हैं पर कभी क्या कोई पर्वत से भी सीख ले सकता है ले सकता है जो व्यक्ति बहुत विवेकी हो दत्तात्रेय जी की तरह दत्तात्रेय जी ने पर्वत से भी सीख ली उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति साधु है कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है संत है तो वो पर्वत से सीखता है कि कैसे अपने सारे प्रयास अन्यों की सेवा में लगाए जाए भगवान श्री कृष्ण ने कई जगह कहा है कि मेरे भक्त मुझसे भी बड़े हैं, कोई मेरे भक्तों की सेवा करता है तो वो मेरी सेवा से भी बहुत बड़ी चीज है इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि जो संत लोग हैं वो वैष्णव सेवा पर बहुत जोर देते हैं हमें वैष्णवों की सेवा करनी है भगवान की सेवा से भी बढ़कर है भक्तों की सेवा भक्तों की सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं इतना प्रसन्न वो अपनी सेवा से नहीं होते इसीलिए जो संत व्यक्ति है वो पर्वत से यही सीख लेता है कि अपने सारे प्रयासों को अन्यों की सेवा में कैसे लगाए जाए देखिये पहली बात जो विशाल पर्वत होते हैं तो वो बहुत हरे भरे होते हैं आमतौर पर उनमें बहुत मिट्टी रहती है बड़ी उपजाऊ मिट्टी और उसमें असंख्य प्रकार का जीवन पलता है जैसे वृक्ष घास पक्षी पशु ये सब पलते हैं फिर झरने और नदी इनके रूप में पर्वत बहुत मात्रा में स्वच्छ जल भी प्रदान करते हैं है ना पर्वतों से ही तो झरने निकलते हैं और नदियां भी अगर हम गंगा जी को देखें या यमुना जी को देखें तो गंगोत्री और यमुनोत्री से उनका प्रादुर्भाव हुआ है वहीं से वो प्रकट हुई है पर्वतों से प्रकट हुई है और फिर मैदानी इलाके में आकर उनका क्या स्वरूप हो जाता है है ना लेकिन शुरुआत वहीं से होती है तो पूरी मानवता को जल दे रहे हैं ये पर्वत और सबको जीवन देते हैं क्योंकि जल है तो जीवन है हम जानते ही हैं, और यह तो आम पर्वतों की बात हैं, लेकिन एक ऐसे पर्वत भी हैं, गिरिराज जी गोवर्धन जी जिनकी हम परिक्रमा करने जाते हैं हम सब उनको तो साक्षात हरिदास वर्य कहा गया है, है ना यानी पर्वत अगर अपने समस्त प्रयासों को अन्य की सेवा में लगाते हैं तो हरिदास वर्य यानी भगवान के जो साक्षात दास हैं, उनमें जो सबसे बड़े दास माने गए हैं श्रीमद भागवतम के अनुसार वो हैं गिरिराज जी जिनके शरीर पर श्याम सुंदर अपनी के साथ खेलते हैं जिनकी मणिमय गुफाओं में श्याम सुंदर और श्री राधरानी अनेक अनेक लीलाएं करते हैं नृत्य होता है रास होता है ये जो हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी है ये ब्रज की समस्त गाय बछड़ो का पालन करते हैं बहुत ही सुंदर फल फूल वहां उगते हैं अनेक झरने होते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्यारी क्रीड़ा स्थली है गिरिराज जी इसलिए गिरिराज जी हरिदास वर्य कहलाते हैं तो वो तो भगवान की लीला परिकर हैं साक्षात श्री कृष्ण से अभिन्न हैं तो वहां तो माना जा सकता है लेकिन एक आम पर्वत भी अगर कोई देखे तो यही सोचे ये देखो अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाते हैं ऐसे ही वृक्ष को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने वृक्ष से भी सीख ली कि स्वयं को वो अन्यों को समर्पित कर देता है, है ना वृक्ष की छाया में लोग बैठते हैं शीतलता मिलती है तपती हुई धूप से राहत मिलती है वृक्ष फल फूल देते हैं छाया देते हैं सूखने पर लकड़ी भी दे देते हैं है ना लकड़ी देते हैं जिससे कितना फर्नीचर बनता है कागज बनता है उस पर ग्रंथ लिखे जाते हैं वृक्ष का बहुत ही बड़ा रोल है वो बहुत सहिष्णु होते हैं टॉलरेंट होते हैं ऐसा कोई टॉलरेंट होता नहीं है जितना कि वृक्ष होते हैं हु? कोई उन्हें काट भी दे तो वो ये नहीं कहते हैं कि मैंने आपको बचपन से लेकर अब तक इतनी छाया दी इतना उपकार किया आपका और आप मुझे काट रहे हैं कुछ नहीं कहते हैं काटते हो तो ठीक है नहीं तो मेरी छाया में बैठो मैं शीतलता दूंगा नहीं तो फल खा लो जो मेरे फल हैं उसे खा लो ये मैं तुम्हें दे सकता हूं तो हमेशा देते ही रहते हैं वृक्ष कोई काटे या सुखा दे वृक्ष को पानी ना दे तो पानी तक नहीं मांगते एकदम अयाचक वृत्ति है इन वृक्षों की इसीलिए हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो भाई अगर भगवान का सदा कीर्तन करना है तो उसमें आपको अपने अंदर एक गुण पैदा करना पड़ेगा और वो है त्रिणादपी सुनी चेना तरोष्णुना अमान ना मान देना सदा हरी भगवान का कीर्तन अगर निर्बाध करना चाहते हैं कि बीच में कहीं कोई बाधा ना आए कहीं कोई समस्या ना कहीं कोई रुकावट ना आय तो उसके लिए यही शर्त है खुद्द को तीण से भी नीचा समझ ले। कहना आसान है, करना बहुत मुशकिल है दूसर मे दोष देखते आखे देखती है, है ट्रेनिंग हैकिन अगर कोद को तीण से भी अधम मन लु से भी, यानि पेड से ज्या सहिष्णु मानले टॉलरेंट मन ल तो उसका काम हो जाएगा यानी उसका मन कभी भी बाहर की बातों में नहीं जाएगा वो हमेशा भगवान के भजन में लगेगा क्योंकि वो कभी अपराध कर नहीं पाएगा जब हमें अपने से नीच व्यक्ति कोई मिल ही नहीं रहा और अगर कोई हमारे साथ नीचता करे अपमान करे तो उसे पलट के जवाब नहीं देना है शांत रहिए जो हमसे बन पड़ता है उसकी भलाई में वो कर लें, काफी है है ना तो जब कोई इस हद तक निर्मल हो जाएगा तो हरिनाम जी उसी की जुबान पर नाचेंगे है ना। इसीलिए कहा तरूरिव सहिष्णुना कीर्तन सदा हरी अगर ये कार्य हम नहीं करते वृक्ष से हम ये नहीं सीखते तो अंदर अहंकार जागृत होगा मिथ्या अहंकार लोगों में दोष बुद्धि होगी भक्तों के प्रति अपराध होगा नाम अपराध होने लगेगा सेवा अपराध होने लगेगा क्योंकि हमारे मन का अभिनिवेश शरीर में है अविद्या में है और इसलिए नाम प्रभु रुष्ट हो जाएंगे अपराधी पर कभी कृपा नहीं करेंगे करना चाहते हैं पर कृपा हो नहीं पा रही है क्यों क्योंकि बहुत बड़ा अपराध हो गया है।, है ना लेकिन इन अपराधों से बचा जा सकता है अगर श्री चैतन्य महाप्रभु की इस शिक्षा पर हम गौर करें उन्होंने कहा है कि तरु न सहिष्णु अमाना मान दे दूसरे को मान दीजिए अपने मान की अपेक्षा मत कीजिए और खुद को तृण से भी नीच समझिए और तरु से भी ज्यादा सहिष्णु हो जाइए दूसरों के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं जो हमारे बस में है उसे कर देना चाहिए दूसरे को सुख देने के लिए अगर हम कुछ कर पाए किसी के काम आ पाए तो संकोच नहीं करना चाहिए है ना क्योंकि तरु का यही गुण है वो योग्यता नहीं देखता किसने मुझसे क्या मांगा शरीर पर लगा हुआ ये आम है ये चाहिए और उसने तोड़ लिया तो कुछ नहीं कहता पेड़ ठीक है तोड़ लिया आप पहुंच पाए आपने तोड़ लिया बहुत अच्छे वो योग्यता की बात नहीं करते इसी तरह से जो व्यक्ति अपने आप को तरु से भी ज्यादा सहिष्णु मान लेंगे उसी का प्रयास करेंगे तो वो सदा भगवान का कीर्तन कर सकेंगे याद रखें